अमृतवाणी अवतार ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है 715 ईश्वर अनंत है परंतु उनकी इच्छा हो तो वे मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हो सकते हैं अवतार के भीतर से ही हम ईश्वर की प्रेम भक्ति का आस्वादन कर सकते हैं वे अवतार ग्रहण करते हैं इसका अनुभव होना चाहिए यह बात उपमा के द्वारा नहीं समझाई जा सकती गाय के सिंह पैर या पूछ को छूने पर गाय को ही छूना हुआ परंतु हम लोगों के लिए तो दूध ही गाय का सार पदार्थ है वह दूध गाय के थन से आता है इसी तरह अवतार मानो गाय का थन है ईश्वरीय प्रेम भक्ति अवतार के ही भीतर से प्रकट होती है सात सौ सोलह ईश्वर की संपूर्ण धारणा कौन कर सकता है और इसकी आवश्यकता भी नहीं है उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर सके तो वही काफी है उनके अवतार को देखने से उन्हीं को देखना हुआ यदि कोई गंगा जी में जाकर उसके जल का स्पर्श कर आए तो वह यही कहता है कि मैं गंगा जी के दर्शन स्पर्शन कर आया इसके लिए उसे हरिद्वार से गंगा सागर तक समूची गंगा का स्पर्श नहीं करना पड़ता सात यदि ईश्वर तत्व को खोजना हो तो मनुष्य में खोजो मनुष्य के ही भीतर वे सबसे अधिक प्रकाशित होते हैं जिस मनुष्य के भीतर देखो कि प्रेम भक्ति उमड़ रही है जो ईश्वर के प्रेम में मतवाला हो गया है उनके लिए पागल हो गया है उस मनुष्य में निश्चित ही ईश्वर अवतीर्ण हुए हैं सात सौ अठारह ईश्वर नित्य है फिर वे लीला भी करते हैं ईश्वर लीला देव लीला, जगत लीला नर लीला, नर लीला में वे अवतार बनकर आते हैं नरलीला कैसी होती है जानते हो जैसे प्रनाले के भीतर से होकर बड़ी छत का पानी धड़ धड़ करते हुए नीचे गिरता है उसी सच्चिदानंद की शक्ति मानव परनाल के भीतर से आ रही है अवतार को सब लोग नहीं पहचान सकते रामचंद्र को भरद्वाज आदि केवल सात ही ऋषियों ने अवतार के रूप में पहचाना था ईश्वर मनुष्य को ज्ञान भक्ति सिखाने के लिए नर रूप धारण कर अवतीर्ण होते हैं सात सिद्ध पुरुष कैसा होता है जैसे किसी जगह पर कुआं था पर मिट्टी से पट गया था सिद्ध पुरुष उसे फिर खोद निकालता है परंतु अवतार कैसा होता है जहाँ कुआं नहीं है ऐसी जगह वह कुआं खोद निकालता है सिद्ध पुरुष मुमुक्ष जनों को ही मुक्ति दे सकते हैं परंतु अवतार प्रेम भक्ति रहित शुष्क व्यक्तियों का भी उद्धार करते हैं ७२० जब बाढ़ आती है तो उसका पानी नदी के आसपास के मैदान नाले गढ़ैया सभी में होकर बहने लगता है बरसात का पानी केवल नालियों से ही बहता है जब अवतार महापुरुष आते हैं तो उस समय उनकी कृपा से सभी तर जाते हैं परंतु सिद्ध पुरुष वही बड़ी मुश्किल से ईश्वर दर्शन कर स्वयं ही मुक्त हो पाता है सात जब लकड़ी का बड़ा भारी कुंदा पानी पर बहता है तब उस पर चढ़कर कितने ही लोग आगे निकल जाते हैं उनके वजन से वह डूबता नहीं परंतु सड़ियल लकड़ी पर एक कौवा भी बैठे तो वह डूब जाती है इसी प्रकार जिस समय अवतार महापुरुष आते हैं उस समय उनका आश्रय ग्रहण कर कितने लोग तर जाते हैं परंतु सिद्ध पुरुष काफी श्रम करके किसी तरह स्वयं तरता है सात सौ बाईस बड़ा जहाज खुद भी आसानी से चला जाता है और साथ ही सामान से लदी बड़ी लाओं और डोंगियों को भी खींच ले जाता है इसी प्रकार अवतार महापुरुष जब आते हैं तो अनायास ही बद्ध जीवों को भवसागर के पार खींच ले जाते हैं सात रेल का इंजन खुद भी घंतव्य को जाता है और अपने साथ माल से लदे कितने ही डिब्बों को खींच ले जाता है उसी प्रकार अवतार पाप के बोझ से लदे संसारासक्त जीवों को ईश्वर के निकट खींच ले जाते हैं ७२४ दूसरे समय तो कुएं में से पानी निकालना पड़ता है पर बरसात में जहां तहां पानी मिल जाता है इसी प्रकार अन्य समय में अत्यंत क्लेश पूर्वक साधन भजन करने के पश्चात दर्शन की ईश्वर के दर्शन होते हैं परंतु जिस समय अवतार आते हैं उस समय उनके दर्शन जहां तहां मिलते हैं सात चार दीवारी से घिरी हुई एक जगह थी उसके भीतर क्या है इसका बाहर के लोगों को कुछ भी पता नहीं था एक दिन चार जनों ने मिलकर सलाह की कि निशेनी लगाकर चार दीवारी पर चढ़कर देखा जाए भीतर क्या है पहला आदमी निशेने के सहारे दीवार पर जैसे ही चढ़ा वैसे ही हा हा कर हंसते हुए चार दीवारी के भीतर कूद पड़ा क्या हुआ समझ न पाकर दूसरा आदमी भी दीवार पर चढ़ा और वह भी उसी प्रकार हा हा कर हंसते हुए भीतर कूद पड़ा तीसरे आदमी का भी वही हाल हुआ अंत में चौथा आदमी चार दीवार पर चढ़ा उसने देखा कि भीतर दिव्य उपभोग की वस्तुओं से भरा अपूर्व शोभा में एक उपवन है उसके मन में उन सुंदर वस्तुओं का उपभोग करने की तीव्र कामना उठी पर उसने उसका दमन किया और दूसरों को भी साथ लेकर उसका आनंद चखाने की इच्छा से वह नीचे वापस उतर आया तथा जो भी दिखाई पड़ता उसी को उस जगह के बारे में बताने लगा ब्रह्म वस्तु भी इसी उपवन की तरह है जो उसे एक बार देख लेता है वही आनंद मग्न होकर उसमें विलीन हो जाता है परंतु जो विशेष शक्तिमान महापुरुष होते हैं वे ब्रह्म दर्शन के पश्चात वापस आकर लोगों को उसकी खबर बताते हैं और दूसरों को साथ लेकर उस ब्रह्मानंद में निमग्न होते हैं सात एक तरह का अनारदाना होता है जो जलते समय थोड़ी देर एक प्रकार की फुलझड़ियाँ बिखेरता है फिर कुछ देर दूसरे प्रकार की थोड़ी देर बाद उसमें से और एक किस्म के फूल झड़ने लगते हैं इस प्रकार रंग बिरंगी फुलझड़ियों का निकलना मानवबंद ही नहीं होता यह ईश्वर कोटि अवतार आदि का दृष्टान्त है एक दूसरे किस्म का अनार होता है जो आग लगते ही थोड़ा सा जलकर भुस से फूट जाता है इसी प्रकार जीव कोटके के साधकों को बहुत साधना करने के पश्चात किसी तरह समाधि तो हो जाती है परंतु समाधि के बाद वे लौट नहीं पाते सात सौ सत्ताईस प्रश्न भगवान मनुष्य रूप में अवतार क्यों लेते हैं उत्तर मानवों के सामने अपने दिव्य स्वरूप को पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए वे नरदेह धारण करते हैं नरदेह के भीतर से ही उनकी वाणी सुनी जा सकती है उनकी लीला देखी जा सकती है नरदेह के भीतर ही उनका लीला विलास होता है इसी के भीतर वे रसास्वादन करते हैं साधु भक्तों में उनका थोड़ा थोड़ा प्रकाश रहता है जैसे फूल को चूसते चूसते थोड़ा सा मधु मिलता है सात अवतार के लिए कुछ भी कठिन नहीं जीवन की जटिल और गूढ़ समस्याओं को इतनी सरलता से हल कर देते हैं कि एक बच्चा भी उसे समझ ले वे ज्ञान सूर्य हैं। उनके प्रकाश से युगों का संचित अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है सात कभी कभी आकाश में सूर्यास्त होने के पहले ही चंद्र का उदय हो जाता है और उस समय सूर्य और चंद्र का सम्मिलित प्रकाश दिखाई देता है इसी तरह चैतन्य देव जैसे कुछ अवतारों में एकाधार में ज्ञान सूर्य और भक्ति चंद्र दोनों का समान रूप से प्रकाश दिखाई देता है एक ही आधार में ज्ञान तथा भक्ति दोनों का प्रकाशित होना अत्यंत दुर्लभ घटना है 730 पवित्र हृदय भगवत भक्तों के लिए ही भगवान नरदेह धारण कर प्रकट होते हैं 731 अवतारों के साथ जो आते हैं वे या तो नित्य सिद्ध होते हैं या वह उनका अंतिम जन्म होता है